देवी भागवत पांचवा स्कंध महिषासुर का देवी के सामने जाकर उनसे बातचीत करना व्यास जी कहते हैं भगवती जगदम्बा की वह बात सुनकर काम से मोहित हुए महिषासुर ने मधुर वाणी में पुनः मीठी बातें करना आरंभ किया बरारोहे प्रसन्न बदने तुम पर आघात करने में मुझे डर लगता है क्योंकि तुम नारी हो तुम्हारे सभी अंग अत्यंत सुंदर एवं सुकोमल है इन्हें देखकर मनुष्यों का मन मुग्ध हो जाता है तुम्हारे इस रूप पर विष्णु शंकर एवं लोकपाल प्रवृत्ति प्राय सभी कमलोचने समुचित होगा सुंदरी यदि तुम्हें रुचे तो मेरी सहधर्मिणी बनकर उपासना में तत्पर हो जाओ अन्यथा जहाँ से आने का कष्ट किया है उसी देश में इच्छानुसार वापस जा सकती हो मैं तुम पर तुम पर नहीं उठाऊंगा क्योंकि मेरे साथ मैत्री कर चुकी हो। मैंने कल्याण की बातें कही चले जाने में ही तुम्हारी भलाई है। ऐसी सुनहनी स्त्री को मार देने में मेरी तनिक भी शोभा नहीं होगी स्त्री बालक अथवा ब्राह्मण की हत्या के लिए प्रायश्चित का भी कोई विधान नहीं है अतएव वरांगणे आज में तुम्हें लेकर घर चलने का विचार कर रहा हूं। यदि मैं तुम्हारे साथ बल प्रयोग करता हूं, तो इसी इससे किसी उत्तम फल की संभावना नहीं दिखती क्योंकि वैसी स्थिति में भोग सुख का अवसर कैसे मिल सकता है सुखी यही कारण है कि मैं नम्र होकर प्रार्थना पूर्वक तुमसे बातें कर रहा हूं। प्रिया के मुख कमल से वंचित रहने पर पुरुष के लिए अन्य कोई सुख का साधन नहीं है ऐसे ही पुरुष के बिना स्त्रियों के लिए समझना चाहिए संयोग में ही सुख की अनुभूति होती है वियोग में दुख भोगने पड़ते हैं तुम सुंदरी स्त्री हो संपूर्ण आभूषण तुम्हारी छवि बढ़ा रहे हैं तुम में चतुर्ता का अभाव कैसे हो गया जिसके परिणामस्वरूप तुम मेरी स्वामी बनना अस्वीकार कर रही हो किसने तुम्हें भोगों से सदा वंचित रहने वाला यह उपदेश दिया है मधुर भाषण करने वाली प्रिय किसी शत्रु ने तुम्हें ठग लिया है इसी से संप्रति तुम्हारी ऐसी बुद्धि हो गई है अब तुम इस आग्रह को छोड़कर अत्यंत सुंदर कार्य करने में उद्यत हो जाओ यह निश्चय है कि संबंध हो जाने पर तुम्हें और मुझे सभी सुख सुलभ हो जाएंगे विष्णु लक्ष्मी के साथ ब्रह्मा सावित्री के साथ शंकर पार्वती के साथ तथा इंद्र शखी के साथ रहकर ही सुशोभित होते हैं कौन ऐसी स्त्री है जो पति से अलग होकर चिरस्थाई सुख प्राप्त कर सके सुंदरी तुम्हें कौन सा ऐसा उपदेश मिल गया है जिसे सर्वोत्तम समझकर तुम मेरे सदृश श्रेष्ठ पति को अस्वीकार कर रही हो कांते पता नहीं इस समय मूर्ख कामदेव कहाँ चला गया है जो अपने सुकोमल पांच बाणों से तुम्हें व्यथित नहीं कर रहा है पीछे पछताना पड़ेगा सुंदरी तुम्हारी भी मंदोदरी जैसी दशा होगी उसे परम सुंदर अनुकूल हो रहा था किंतु उसने उसको अस्वीकार कर दिया फिर जब मंदोदरी का काम से व्याप्त हो गया तब उसे एक प्रचंड मूर्ख की स्त्री बनना पड़ा व्यास जी कहते हैं भगवती जगदम्बा ने महिषातुर की बात सुनकर उससे पूछा मंदोदरी नाम वाली वह कौन स्त्री थी वह कौन राजा था जिसे उसने त्याग दिया और वह कौन धूर्त नरेश था जिसकी फिर वह स्त्री बन गई उस स्त्री को पुनः किस प्रकार दुख भोगने पड़े यह कृथा प्रसंग विस्तार पूर्वक निश्चित कहो